अरे को हे लिख करके रखा है उसको तो देख लिया थोड़ा अथ हलंत स्त्री लिंगा ये नहीं हलंत स्त्री तो हो गया हो गया अतः हलंत नपुंसक शब्द पहले आया था अनु क्या प्रतिपद गये अनडू अकार क्या अंत में हाँ अंत में हा तो नहीं अंत में क्या है हे हाँ हाँ हाँ हाँ। हाँ जाए। क्या बोलते नहीं हा है क्या बोलते हा है ना हकारांत नहीं हाँ हा आना डू हकारांत है और सोना दूध शोभनाडु यूले सोना दूध बन जाएगा अनडवा शोभना अनडवा यस यशमिन अनुह क्या है बैल शोभना सोभना शोभना कैसे शोभना होगा शोभन अनडवाह अच्छा बहुवचन कर दिया ठीक है एक ने आने के निकोभना अनडवा यस्मिन कुले जिसके कुले में ये नपुंसक है जिसके कुले में बहुत अच्छा बहले है और सनडूह स्न डुह अकारांत है सन डुहाने पर सु है क्या सूत्र समूर नपुंस का सूत्र से लुक हो जाएगा तो क्या प्रातिपदिकेगा स्वना डू हकारांत हाँ अरे ह हाँ करने के लिए क्या सूत्र वस्त स्वन डु हम द हो जाने से क्या रू बनेगा वापस आने त तो हो जाएगा तो क्या बनेगा स्व स्व दो बनेगा ओ आने पर औ को ई करने के लिए कोई सूत्र है न पुंस का चम को सी हो जाएगा सी का ई रहेगा सनडु अगर ई मिला दो क्या बनेगा सनडू ही एक सूत्र आय था चतुरा नाम उदात कहाँ लग होता है सर्वन स्थान सु और में ये सूत्र तो लगेगा न नहीं सर्वनस्थान नहीं जस सर्वन है किस सूत्र से सी जस ससो सी होगा सी सर्वनाम जस को सी होगा या शस को होगा दोनों को सी होने पर क्या रहेगा प्रत्यय में लसक होता देते सकारी संज्ञा ई रहेगा सनडु अग्र ई सर्वान संज्ञा कि सूत्र से सर्वस्थान संज्ञा से क्या सूत्र लगेगा चतुरा नडूह राम उदात क्या लगेगा आम का मकारी संज्ञा है कि से हल तो कहाँ आम होगा विदोच अंत्यात् अंत्योज कौन है ऊ के बाद आ जाए आ आ आगे अंत में हे फिर एक सूत्र आया था नपुंसक से झलच हो क्या सूत्र ये नपुंसक है क्या झलंत है तो क्या होगा नृद्या न कर आ जाएगा न आने पर क्या बनेगा सोना ड अगर आ हो गया अन्ना डू क्या आया था यहाँ अनडवान न कह रहे अनड अनडवान हांग सोन सोन सोनर ई अंत में क्या है ई सनद ही लेखा न सोन वी ये अनुसार कहाँ से आ गया न कहा था नुम के सतम हुआ हाँ अरे वह कहाँ से आ गया एक पहले क्या था वो वो क्या आ गया अ से है क्या आ, क्या से आ कहाँ से आया हाँ तो क्या रू बन जाएगा सनड ही नकार को अनुसार करने के सूत्र है क्या सूत्र नच्चा पदार्थ जल जल पर में जल कौन नहीं है ह जल में आएगा हाँ क्या रूप बना सनाडुत सनडूध आगे सन सन डहीं सन सन डूहि संबोधन में संबोधन चले में चलेगा ना पे ह्या बनेगा हे है दुत हे सन दूध हे ए सन डूहि हे, हे? हे? हे? दीया में सना डूथ okay. uh. आगे सन डूही हाँ आगे प्रातिपदिक क्या है सन डूह अजा आदमी मिला तो न प्रत्यय तो आमी क्या बनेगा डूहा ष्ट में सन डुह सन डूह सप्तमी में यहाँ क्या बनेगा सोनाडुत वसु संशुद सोना द हो जाएगा भ्याम क्या माने गया सनाडुद भ्याम द कहाँ से आएगा झलान जी सुन दे वसु संशोधन सुन डुआम द अभी शुरू से बोलो सनाडुत स्व अगे शब्द है वारा रेप तो, वार अगर सु को क्या होगा समोर नपुंस का हो होगी जाएगा वार क्या रेप को विसर् करने के लिए क्या सूत्र क्या रो बनेगा एक सूत्र दीर्घ ही कह लग गया ना नहीं है? एक नहीं कि कहां नहीं बुधा नहीं उपधा है दीर्घ उपधा में एक है, होता है दीर्घ होता है यहाँ क्या उपधा में है संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है आप बोलो नया सूत्र ये तो नए वाले को पूछ रहा था ना उपधा संज्ञा करने वाले सूत्र वाले में है, है? क्या है बोल क्या जोर से बोलो उपधा नहीं उपधा क्या सूत्र बोलो सब अलंत्यात पूर्व उपधा उपधा नहीं करना फिर बोलो अलंत्यात पूर्व उपधा वाह बन जाएगा। क्या बनेगा वाह क्या प्रातिवेदिक है नया नहीं अवेलेबल आगे प्रत्यय क्या है बार क्या, क्या आगे क्या प्रत्यय आएगा ओ आएगा ओ औू को क्या आदेश होगा बोलो मोहन महेंद्र नारायण क्या परमानंद बोलो और उनको क्या आदेश होगा अतुल बताओ आ। है धीरे बोलो कोई समझ नहीं बड़े हाँ कैसे तो लो यार तो न पुस काच ऊ में तो अनुसार नहीं ना सह के ऊपर अनुसार है क्या नपु शंकाच क्या है शंका है अनुसार क्या फिर न के ऊपर है या स के ऊपर है किसके ऊपर है तो क्या बोलेंगे नपुन नपुं सकाच अंकों किसी हो जाएगा सी का क्या रहेगा ई क्या प्रतिपेदक है वार अगर ई कैसे तो लगेगा क्या लगे रो बनेगा वारी सरल इकिन नहीं डरना नहीं जस ससरव न हो जाएगा वार अगेरे ई होने पर कैसे तो लगेगा हैं नहीं नपुन सोस जल से अनुमान नहीं होगा क्यों नहीं होगा जलंत तो नहीं जलंत तो नहीं, तो नहीं।, तो नहीं। कैसे पता चला रेप पोलो जल में नहीं हैं जल बोलो जल प्रत्यार नहीं है बोले बोलो झल प्रत्यार में क्या क्या आएगा कब आ गया तो आगे आगे रो आ जाएगा है ना नहीं सर नहीं हाँ झल में रेप नहीं आएगा जल प्रत्यार में क्या क्या मना आएगा जगमहन बोलो जल पर त्यार जोर से जोर से नहीं भाई यहाँ नहीं महेंद्र बोलो जल हाँ।, हाँ हाँ हो गया बोलो जल में क्या बन आएगा आता है पता चलता है बोलू पता चलता आ जाएगा बोलो नहीं घड़ा तो नहीं बोलो एक नए में एक एक नहीं। नहीं बोलो नया बोलो नहीं बोलो जाबा घड़ा था नहीं, बोलो। नहीं।, बोलो। नहीं।, बोलो। नहीं झ आगे ध नहीं पूछो थे बोलो ध नहीं है ये प्रत्याहार आना चाहिए कम से कम तभी तो कुछ आएगा क्या रूप बनेगा वारी संबोधन क्या बनेगा हे वाह बोलो ए हे द्वितीय में हे कहाँ बोला वाह द्वितिया में बारह आगे हाँ हाँ आगे क्या रेपर्ग नहीं होगा हैं खराब है नहीं क्या सरोजी रेपर्ग नहीं करेगा रेपर्गाना नहीं खराब विसर्जन क्यों रोहो सी क्या करेगा नियम करता है रेप होगा ये रू नहीं है तो द्वित्व किस सूत्र से प्राप्त है अभ्याम द्वि द्वित्व हो जाएगा किस सूत्र से क्या होगा सर निषेध हो गया तो रुपये क्या बनेगा आधे से प्रत्यु गया क्या नहीं लगेगा गया दंत सा रहेगा नहीं लगेगा क्या शब्द लग गया आधे से प्रत्यु लग जाएगा हाँ आगे बाहर क्या दे? क्या लगेगा क्या शब्द है चतुर शब्द है क्या शब्द है चतुर अंत में क्या बनना है रे पे इसके बहुवचन रूप चलेंगे यह एक वचन दिवचन जस सस में सी हो जाएगा ई हो जाएगा चतुर अगर ई ईने पर क्या सोच लग गया चतुरान डोराम उधात आम होगा जस में जस में तो होगा सस में होगा सर्वानुस्थान कहाँ है दो न में आ म ने पर चतुर अगर आ, चतुर आम मिदوشن त्यात पर क्या बनेगा चत्वार उ अगर आ यन चत्वार अगर ई क्या रो बनेगा चत्वारी सस में चत्वारी बीच में है है व्यास में चतुरिया आम में चतुर अगर आम क्या लया है है क्या से तो लया 60 चतुर व्यास आम को नोट चतुर आम हो गया नोट होने नाम फिर न सूत्र से होगा, हो गया हैं? क्या बोलते न चत हाँ हाँ नी से, एक सूत्र बोल दिया से याद है चतुरागरे नाम नकार ना को करने के लिए कोई सूत्र है अच्छा हाफ्याम दुए द् द्वित्व हो जाएगा फिर चतुर्णाम बनेगा कैसे रेप है न करने के लिए क्या चतुर रसाभन समान पड़े। आगे स्टूनाषू लगेगा चतुर नाम स्टूनाषू देखो स्टूनाषू देखो हाँ लगेगा स्टूनाषू न होने गया स्टूनास्टू लग जाएगा अरुण नौ होने के बाद ना ये अरुणाच के कहाँ पहले दूसरा को दो नही हुआ ना चतुर के रेप क्या के आगे नौ कोणा होगा नॉन वे हो जाएगा दोनों ना हो जाएगा किंतु देखे न पहले नत्तव कर लगेंगे तो आगे द्वित्य हो जाएगा तो दोनों हो जाएगा तो नत्तव करने वाले सूत्र है रसाभ्याम नो न इसको देखो और द्वित्य करने वाले सूत्र अचूराभ्याम देखो पहले द्वित्व करना है या पहले न तो करना है अचुरा द्वित करेगा राम करेगा द्वित तो ठीक है एक से नंबर के साथ आ, आगे पीछे नंबर हाँ तो फिर पहले हो जाएगा रसाभ्याम नौ नौ समान पदे फिर अचौराभ्यायाम देव दी हो जाएगा चतुर्णाम बन जाएगा और सुप में चतुर्ग्रह चतुरसुप चतुरु में आदर्श प्रत्यय लगता है रूबलो भी चतुर्स का चतारी दोबारा नाम दो हाँ द्वित विकल्प से द्वित होगा चतुर्नाम चतुर्नाम आगे चतुरसु आगे किम शब्द किम शब्द किम अगर अगर अग्र सुन न पुषेगा लुक हो जाएगा किम हो कह हो जाएगा? लग जाएगा क्यों नहीं लगेगा क्या पर चाहिए विभूति पर में नहीं है विभूति नहीं सु नहीं सु नहीं, नहीं? हो गया लुक हो गया तो प्रत्यय प्रत्यय लक्षण न लुमता से निश्चित हो जाएगा इसलिए किमह का नहीं लगेगा किम को किम रहेगा किम औ आने पर किम अगर औ यहाँ लगेगा किमह का औू को हो जाएगा सिंह औंग क्या सूत्र नपुंसका होने पर किमह का हो गया आद कर दो क्या बनेगा कि आगे किम जससोसी किम कहगा क अगर ई फिर नुम करो नपुंसक से जल चो और दीर्घ करने के कोई सूत्र है सर्वनाम स्थान चाहे सर्वनाम स्थान किस सूत्र से दीर्घ करने पर प्राति क्या बनेगा कान अगर ई कहानी केम के कहानी द्वितीय वि होते क्या बनेगा हाँ नपुंसक में ही सरल है जैसे प्रथम में होते जैसे द्वितीय विधि सेशम पुंवथ पुनः शेषम पुम्वथ कोई भी शब्द हो एक प्रथम में एक विभत्ति बोल दो फिर आगे पुनः शेषम पुम्बध बात हो गया तृतीय में जो पुंबध बोलेंगे शब्द जिसके मालूम है वो बोल देंगे वो मालूम नहीं होगा तो मुश्किल है मालूम है किम शब्द होगा तृतीया में तृतीया में क्या बनेगा ए के न ष्टी में कस षिभव मे हे केश बोलो के, के? के? फिर बोलो शब्द का ष्टी बहुचन में नूट होता है नहीं नूट. क्यों नहीं होता है हैं हैद्याप क्यों नहीं होगा आमी सर्वना रस्व्या क्यों नहीं होगा उसका बात करेगा सर्वनाम संज्ञा है किस सूत्र से क्या मालूम है सूत्र बोलो मालवनी क्या, क्या तो सर्वा दी नहीं दी रस्सो दीर्घ रसोई कौन बोलता है सर्वा दी नहीं सर्वनामा नी हाँ हाँ अच्छा हो गया किम सता, के इदम सता। इदम क्या सकाल लू कर दो सीधा इधम तेदाद नाम कुछ नहीं लगेगा तेदाद नाम कौन क्यों लग पर हो लुक हो गया एकदम जसम को लू कर दो एकदम सीधा और कुछ कह रही मकार कौन सा होगा मुन सर मुन सर तो क्यों नहीं लगे मरु नहीं ना मरू मोन क्यों नहीं लगे पता नहीं तो <laughs> क्या है पता नहीं मोहन साल क्यों नहीं लगेगा जगमन वाले में महेंद्र बोलो मोहन पता तो है नहीं है जल पर में नहीं हाँ ठीक है हाल पर में नहीं मोहन साल लगने के लिए पर में क्या चाहिए हाल इतने वाले में नहीं हाँ पता नहीं पता इदम औ आने परम अगर अव तेदादि म लगेगा अत उन्हें पर हो गया औजा दे तो स्टाप हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं होगा नपुंसा क्यों ना है? नहीं बोलो तो नपुंसा के तो मालूम है टाप क्यों नहीं होगा तो इदा हो होगी ईदह और नपुंसा का को सी हो गया आधगुण करो क्या बनेगा ईद और द को म करने के कोई सूत्र है हाँ दो सौ उसी हाँ क्या सूत्र दस इमे बन जाएगा इदम इमे आगे इदम अगर जस सी ई पैदा दिन तो नहीं पर रूप ईद नोट करने के लिए क्या सूत्र है नोट होता है नुम होगा नुम करने के बाद दीर्घ करने के लिए, लिए कोई सूत्र है तो क्या बन जाएगा प्रतिपदिक इदान अग्रे इधानी बन गया बन गया इधानी नहीं हो जाए क्या बनेगा इदम इमे इमें इन दीतीया व्यति और शेषम पुंभत आगे क्या बनेगा अने चतुर्थी अस्म भारती के भारतीय अन्वादेश नपुंस के एनत वक्तव्य वाह है क्या नहीं बात नहीं चाहिए वाह को अनुवाद अनु आदेश नपुंसके एनत वक्तव्य एनत होगा एनत द्वितीय क्या मानेगा एनत तो अगर हम क्या मनेंगार रूप एनत समन अपन को जा एनत एने दामे एने हो बन जाएगा आगे अहन शब्द है क्या सूत्र है अहन अहन शब्द का समन अपन कर दो क्या बोलिया अहन अहन के न को रू करने के लिए क्या सूत्र है क्या सूत्र रो सूफी असुपी सुपर नहीं हो तो रो फिर विसर कर दो क्या बनेगा आहा हा और आने पर अहन अगर ओ अहन अगर आओ को आओ को सी होगा कि सूत्र से न पुन सकाच भ संज्ञा है क्या है अहू में हुँ? क्यों नहीं कारण क्या, क्या है क्यों नहीं होगा श्रवान स्थान है अहो श्रवन स्थान है आओ सर्वस्थ नहीं है क्या है हाँ प्रौढ़ विद्यार्थी कहते हैं आओ शर्वनाथ स्थान है क्या है शर्वस्थान है या नहीं बताओ बोलो तीनों बोलो नरोत्तम आओ शर्वरान स्थान है नहीं मालूम नहीं नहीं क्यों नहीं शर्वस्थान क्यों नहीं नपुंसक पूछो कहते शर्वस्थान क्यों नहीं <laughs> तो आज सोमवार है एक <laughs> उत्तर है नपुंसक <laughs> <laughs> है ना नहीं नपुंसक में सर्वस्थान संज्ञा क्या सूत्र सूढ़ नपुंसक्य है सर्वस्थान संज्ञा करने वाली क्या कहता सूढ़ नपु नपुंसक्य नपुंसक में सर्वस्थान संज्ञा नहीं इसलिए औ सर्वस्थान संज्ञा नहीं होने से भ संज्ञा होगी असान है यी वन से भ संज्ञा भ संज्ञा होने से अल्लोप न क्या सूत्र अल्लोपना से अकार का लोप होगा इसको विकल्प करता है कि सूत्र पहलाया है विभासा गिश्यो गिम और सी में विकल्प न हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा अहनी अल्लोप नहीं होगा तो अहनी दो रुपये अहनी अहनी और जस पर अह नगर है सोसी नकार है उपता दीर्घ करने के सूत्र है सर्वनाम स्थान है क्या सर्वनाम सर्वनाम स्थान स्थान सर्वस्थाने चार संबोधो मिला दो कुछ कह रहे नहीं अहानी क्या रूप बना अह अनि अहनी अहानी संबोधन में हे अह्नि हे द्वितिया में अन्नी अहन हाँ दो बनता है अव में तृतीया में अहन अगर टा क्या बने गया अलोपन लग जाएगा भ्याम आने पर अहन अगर भ्याम न लोप हो गया न लोप प्रतिबुदियां तो नहीं हो रूस लग जाएगा नहीं रूस भी नहीं लगेगा क्यों नहीं, नहीं लगे यार जल्दी बोलो सुपर में नहीं सुपर में तो है क्यों नहीं लगे हाँ परमे पर में अशुभ शुभ नहीं चाहिए पर में शुभ नहीं और अशुभ भी हो जाए अहन अहन नित्य से रूह पदांत अहन नित्य से अहन आगे क्या पद से नित्यस्य इत्यस्य से इत्य दो नकार कहाँ से आया नम हादसी अहन इतिश्य रूह पदांत में रू हो जाएगा रूहन पर विसर्ग रू को विसर्ग हो जाएगा ब परमे रेपक भीतरक हो जाएगा हैं खर पर में नहीं हँसी से उत्तर हो जाएगा अधगुणा ओ भ्याम क्या बनेगा अन्ना अहोभ्याम ओहो भी अभ्यास में अभ्यमी शास्ट, क्या बनेगा अन्न अनो सप्तमी में, में? आनी, आनी। दो बनेगा एक कवचन में कैसा तो ले आगे अन्नो आगे okay? आहन के आगे ना को हो जाएगा रू दो रू बनेगा अह सु बनेगा बोल सुर से बोलो अहन अनि अहनी अहानी हे अब क्या गुरु भाई का नाम क्या हाँ तृतीय में क्या बनेगा अहन्ना अहोभ्याम रूप नहीं बोलना, दिमाग लगाना। आगे है है? दंडिन सब्द। क्या दंडिन, शब्द, शब्द क्या नकारांत अंत में क्या बना है न दंडीन अगर सुधिक नहीं लिया? सर्वनाम eh? नहीं सर्वस्थान संज्ञा नहीं सर्वनस्थान हाँ सूर्ण नपुंसक से नपुंसक में सर्वन स्थान संज्ञा हाँ तो दीर्घ नहीं होगा दंडीन अगर सुकलुकर के सूत्र से समर नपुंसक नौका लुपक करने के कोई सूत्र है तो क्या क्यारो बनेगा दंडी और दंडीन अगर ओ हाँ तो पुस्तक छोड़ो ये देख पढ़ते समय पुस्तक को कलम ऐसे क्यों करते हो कलम इधर अवश्य नहीं कलम इधर इधर करते रहता है हाँ दंडी नगर औह क्या है दंडी नगर है औह को सी करने के लिए सुत बोलो जल्दी नपुन सका से दंडी नगर ओ और अल्लोपना लग जाएगा अल्लोपना बोलो जल्दी अल्लोपना रूपा क्यों देखते <laughs> पहले नहीं लगा रूपा देखा क्यों नहीं लेगा बोलो टाप नहीं आलोपन लगे नहीं है नहीं लगे क्यों नहीं लगे बोलो हाँ अन क्या कर लोप होगा ये दंडनी में ई है क्या आलोपन में नहीं लेगा अहन अगरे नप, आ, क्या हो जाएगा छी अहन अगे ई अहन सब है दंडीन दंडनी क्या ई हो गया रो बने गया क्या बनेगा दंडनी विवाह की सोलखेगा क्यों नहीं आलो पर दंडीनी अगेरे दंडीन अगेरे जैसा सोशी शर्मास्थान उपदाधी करने के लिए कोई सूत्र है, है? दंडी नहीं क्या बनेगा क्या बोल बोलो दंडी दंडीनी दंडी नहीं संबोधन है क्या बनेगा लोपो जाता है है न होगा नंडीन क्या निषेध नहीं करता है नहीं नंगी संबुद हो क्या सो निषेध करता है ना तो है दंडीन मन क्या ऐसे संबुद्धि पर भी निषेध होता है तो <laughs> संबुद्धि हे दंडिन हे दंडी क्या रूप देखो संबुदन में दो रूप सम्बुद्धि और निषेध होता है चुछ। चुछ। एक ना क्या है ना है ना अंत में ना है ना हाँ हे दंडिन दन्दिन, हे दंडी नहीं हे दंडी नहीं द्वितिया दंडी दंडी दीर्घ है हर नहीं रस बोलो दंडी द्वितिया बोलो क्या द्वितीय तृतीया रमिक्ता रमिक्ता दिव्य मञ्जनी गरिना गरिलो रमिक्ता दिव्य शक्ति रमिनी गरिलो रमिशु दिव्य शक्ति अमृतवसाने